उत्पत्तिपत्ति गठित पत्ती की उत्पत्ति वैसे तो ही यहाँ पर के का दवाई कारण है परमाणु द्वय तो की पत्ती होती है दो परमाणुओं में तीन चा उत्पत्त दो परमाणुओं में द्वेणुक उत्पन्न होता है दो परमाणुओं में कौन उत्पन्न होता है द्वेणुकने उत्पन्न होता है तो इस प्रकार द्वेणुक और उसके समवाई कारण परमाणु का संबंध हो जाता है ना कार्य और उसके समवाही कारण परमाणुओं का क्या हो जाता है संबंध कार कार्य कारण का संवाय संबंध होता है ना अच्छा कार्य कारण का क्या संबंध होता है अच्छा और देखेंगे और देखिए जैसे कि ये दृणुक क्या द्रव्य है ना और सत्ता किसमें रहती है द्रव्य गुण कर्म तीन में रहती है न तो फिर दत्ता के साथ भी संबंध होता है द्रेनु का द्रेनु है उसमें सत्ता रहती है उनकी लगाएंगे देते दो परमाणुओं में उत्पन्न होता है इस प्रकार है द्रव्य का, का अपने कारण के साथ तथा सत्ता के साथ संबंध कहा जाता है है ना द्रव्य का किसके साथ संबंध अपने कारण के साथ संबंध उसका कारण क्या परमाणु जर्णुकारी द्रव्य का अपने कारण के साथ संबंध तथा सत्ता जाति के साथ संबंध है सत्ता जाति के साथ किसका संबंध है वर्णुकादी द्रव्य का किसी का स्पष्टीकरण है प्राग उत्पत्ति है या असत क्या उत्पत्ति है प्राग है और उत्पत्ति से पहले असत कार्य वैश्विक मत में उत्पत्ति से पहले असत होता है अविद्यमान होता है क्या उत्पत्ति प्राग और उत्पत्ति से पहले असत कार्य बाद में अपने कारण व्यापार की अपेक्षा करके कारण व्यापार ध्यान देना जैसे की घट उत्पत्ति के पहले असत है कारण व्यापार मतलब ये जो कुलाल जितना जो कुछ करता है ना उसे क्या कहते हैं कारण व्यापार है न दंड सब से, से जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं कारण व्यापार है अपने कारण व्यापार की अपेक्षा करके समवाय लक्षणेन संबंध है न स्व कारण ही परमाणु का के समवाय लक्षण संबंधे न समवाय समवाय रूप सम्बन्ध के द्वारा या समवाय सम्बन्ध के द्वारा अपने कारण परमाणुओं के साथ तथा सत्ता के साथ है है संबंध को प्राप्त करता या संबंधित हो जाता दोबारा लगाना प्रथम जो पंक्ति है उसी का स्पष्टीकरण पहले असत रहने वाला कार्य द्रणुक और उत्पत्ति के पहले असत रहने वाला, वाला द्रणुक कार्य बाद में अपने कारण व्यापार की अपेक्षा करके समवाय संबंध से अपने कारण परमाणुओं के साथ तथा सत्ता के साथ संबंध को प्राप्त करता है है ना? उसका तो परमाणु के साथ संबंध हो जाता है ना परमाणु कारण है और सत्ता भी रहती में ठीक है और इसी को और दूसरे शब्दों में कहते हैं भाष्यकार कि संबद्धम सत्य कारण संवेतन सत्य होती है संबद्ध सत्य सत ना यहाँ संबद्धम करते कारण संबद्धम की कारण के साथ संबद्ध होकर का या कारण कारण से संबंधित होकर द्वेणुक का कारण कौन है दो परमाणु तो संबद्धम का अर्थ है यहाँ पर कारण संबद्ध मतलब परमाणु रूप कारण के साथ संबद्ध होकर कौन संबद्ध होता है कि के साथ हो कर, और यहाँ कारण संवेतन शब्द है ना कारण संवेतन का अर्थ है कारण में समवाय संबंध से विद्यमान कारण में समवाय संबंध से विद्यमान कौन होता है कार्य कारण में संवाय संबंध से विद्यमान होता है कार्य तो पंक्ति लगाएंगे कारण संबद्धम संबद्ध कारण संबद्धम कि समवाई कारण ये पर कारण परमाणु से संबद्ध होकर समय कारण परमाणु से संबद्ध होकर कारण संवेद कर कार्य कारण में संवाय संबंध से विद्यमान कौन कार्य तो कारण संवेद कर कार्य तो समवाई कारण से संबद्ध होकर कार्य सद होता है सब होता है इसका अर्थ है कि सत्ता के साथ संबंध वाला होता है सत्ता के साथ संबंध वाला होता है या विद्यमान होता है ऐसा भी कह सकते हैं पंक्ति लगाएंगे समवाही कारण परमाणु के साथ संबंधित होकर के के कार्य कारण सम्वेतन करते कार्य समवाय कारण परमाणु से संबंधित होकर दृणु कार्य सत होता है अर्थात सत्ता के साथ संबंध वाला होता है कारण कारण परमाणु परमाणु में से संबंधित होकर दंड कार्य सत होता है या तो सत्ता के साथ संबंध वाला, हो, तो वाला होता है ऐसा अब ये तो इन्होंने वैसे की प्रक्रिया बता दी और इस पर कुछ प्रश्न उठाते हैं भाष्यकार सत वक्तव्य उस विषय में कहना चाहिए असता सत्यणम कथम भवे थे हो सकता है ध्यान और उसका समवाही कारण कपाल कैसा है सत्य है तो वही वास्तुकार प्रश्न उठाते हैं असता सत्यणम कथम भवे थे असत कार्य का सत्यन कैसे हो सकता है, है? असत का कारण तो का असता अस्टा कार्य से उस विषय में कहना चाहिए कि अस्टा कार्य से असत कार्य का कारण कैसे हो सकता है वह अथवा ऐसा समझना अथवा असत कार्य का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है संबंधो व केन्चित है ना वह असता कार्य से केन्त संबंध कथम अथवा असत कार्य का किसके साथ किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है है न तो असत्य जो कार्य असत होता है उसका कारण के साथ संबंध माना ना जैसे परमाणु कार। कार्य पहले असत है उसका परमाणु कारण के साथ संबंध मानते हैं ना कार्य कारण का सुमवाद सम्बन्ध तो वही है पंक्ति लग जाएगी उस विषय में कहना चाहिए कि असत्य कार्य का कारण कैसे हो सकता है अथवा असत कार्य का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है ये जो प्रश्न उठाया है ना इन्होंने ये अच्छा कथम प्रश्न है ना अच्छा तो इसका उत्तर वास्तविकार दे रहे हैं नहीं को एक में लगाने से दस में लेना ठीक है एक साथ तो ध्यान देंगे बंधा क्या है बंध्या पुत्र से तो देखेंगे जैसे कि घटादी उत्पत्ति के पहले असत है वैसे पुत्र क्या है असत है तो घटादी पहले असत है और बाद में क्या होता है उनका जो है सत्यण के साथ संबंध हो जाता है बता दी से पहले असत है बाद में सत कारण कपाल के साथ उनका संबंध हो जाता है होता है ना तो यही बात यहाँ बताते हैं पुत्र बंध्यापुत्र है असत बंधा असत पुत्र का असत? बंध्या पुत्र का या, या पाठ क्या सत्ता है ना न न करना चाहिए सता सत्य सत शब्द ऐसी तृतीयाचन में बनता है सता हाँ तो ध्यान अभी बताऊंगा कैसे में ये इस संस्करण में सताही पाठ है वही संत है, संद्रारा संद्रारा है। हाँ हाँ असत बंध्या पुत्र का सत कारण के साथ संबंध संबंधा केन्चित प्रमाणत कल्पितुम नहीं सक्यम नहीं ऊपर है ना नहीं एक में है निषेधर्थ में ध्यान देना असत बंध्या पुत्र का कारण के साथ संबंध प्रमाण से किसी के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है प्रमाणता केंचित कल तो न सकते किसी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्या असत बंध्याण के साथ संबंध क्या असत बंध्याण के साथ संबंध किसी के द्वारा प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है अब ऊपर देखना प्रश्न का ऐसा उठाया था असत कार्य का सतकार कैसे हो सकता है यही था अच्छा और दूसरा प्रश्न क्या था हुआ अथवा असत्य कार्य का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है असत्य कार्य का किसी के साथ संबंध हाँ अब ये देखेंगे ये क्या पुत्र का सत्य के साथ संबंध किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है वह है न कारणम व्याप्र का असतबंध्या पुत्र का सत्य कारण किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्या असत बंध्या पुत्र का कारणम है ना कारण से क्या लेंगे सत सत्यण असत बंध्या का सत कारण किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है प्रश्न और उत्तर की तुलना करो तो पाठ आपको मालूम हो जाएगा प्रश्न क्या है असत कार्य का कारण कैसे हो सकता है एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न क्या है असत्य कार्य का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है मतलब असत्य कार्य का किसी सत्य पदार्थ के साथ संबंध हाँ तो ये दूसरी प्रश्न का पहले उत्तर दिया है कि असत पुत्र का सत्य के साथ संबंध किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कल पर हम नहीं, नहीं एक में है अलग अलग नहीं ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ और दूसरा प्रश्न क्या था कि असत कार्य का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है ये तो हो गया ना और पहला प्रश्न क्या है इसमें असत कार्य का सतकार तो इसको ये बाद में बता रहे है अथवा तो पुत्र का सत्कारण असद्याण का सत किसी के द्वारा प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लज्जा तो प्रासिक पाठ क्या है सता सत क्षेत्र में क्या बनेगा सता उसमें क्या सत्ता है सता है ना सता स्थित पाठ है ना? ये गीता में सता था सता कर देंगे अब ध्यान देंगे आगे तो अब ये यहाँ पर पूर्व पक्ष आ रहा है पूर्व पक्ष ये जो क्या कहा इन्होंने कि प्रश्न कैसा उठा कि असत कार्य का कारण कैसे हो सकता है अथवा असत कार्य का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है असत कार्य का असत कार्य का अभाव जो घट उत्पत्ति के पहले असत रहता है अथवा उत्पत्ति के पहले घट का अभाव होता है तो वैशे की तरफ से ये प्रश्न आ रहा है ननु ना ये वैशे वैश्वेश अभाव का संबंध नहीं मानते हैं जैसे कपाल के साथ वो घटका संबंध मानते हैं कि कपाल के साथ असत का संबंध मानते हैं, ना? ना? का संबंध मानते हैं ना और यो योगी का या कार्य कारण का संबंध होता है ना तो यहाँ पर असक शब्द आया है ना अभाव अर्थ में असक शब्द अभाव अर्थ में आया है तो उसको लेकर के पूर्व पक्ष हो रहा है वैश्विक विद्वान अभाव का संबंध नहीं मानते या वैशेक विद्वान अभाव का कारण के साथ संबंध नहीं मानते हैं वैशेक अभाव से संबंधा वैशेक अभाव से संबंधा ना यो कल्प थे कि वैशे विद्वान अभाव का अभाव का कारण के साथ संबंध नहीं मानते हैं फिर क्या मानते हैं ही करते क्योंकि सताम सताम नीचे लिखा है ना समवायक्ष संबंध उच्य से पढ़ रहा हूं, मैं ही सताम कादी नाम, नाम। एवं संवाय कर की क्योंकि शताम द्रवणुकादीना सताम कादी नाम सताम कर्त कर भाव रूपाण भाव रूप कादी द्रव्य का ही कर की भाव रूप भावरूप कादी द्रव्य का अपने कारण के साथ संवाय संबंध कहते हैं या संवाय रूप संबंध कहते हैं लग गया वेणुकादी भाव रूप है ना तो दयाणुका भाव रूप द्रव्य का अपने कारण के साथ का, का कारण क्या है आपका संवाय समवायिक लेना यहां पर क्योंकि भाव रूप दाली द्रव्य का अपने कारण परमाणु के साथ संवाय संबंध कहते हैं तो जो भाव का संबंध कहते हैं भाव का संबंध कहते हैं भाव कहते हैं ना तो अभाव को लेकर जो प्रश्न उठाया गया जो विचार किया गया वह उचित नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं ना ऐसा नहीं कहना की वैश्विक विद्वान अभाव का संबंध नहीं मानते जो कहा गया वो उचित नहीं है क्योंकि संबंधात्व अनुभुत गुकी सम्बन्ध के पहले क्योंकि कार्यकार के संबंध के पहले कार्य कारण के संबंध के पहले कारण की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है अरे कार्य की क्योंकि संबंध से पहले जैनुकादी का संबंध किसके साथ होता है परमाणु के साथ जैनुकादी कार्य का परमाणुवादी कारण के साथ संबंध होने से पहले कार्य की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है लग जाएगा मतलब वर्णुकादी कार्य का अपने कारण के साथ संबंध होने के पहले वर्णुकादी कार्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है विद्यमानता स्वीकार नहीं की जाती लग जाएगा सरल शब्दों में क्या कहेंगे कार्य कारण के संबंध के पहले कार्य का तत्व या कार्य की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है तो कार्य पहले असत हो गया अभाव रूप हो गया असत हो गया या अभाव रूप हो गया ऐसा का अभिप्राय है अब देखेंगे क्यों ही कार्य क्योंकि वैशे कही वैशेक विद्वान कुलाल दंड चक्रादि के व्यापार से पहले कुलाल डंड और चक्रादि के कार्य से पहले गटादी नाम अस्तित्वम न ना इच्छते गटादी का अस्तित्व नहीं मानते हैं लग जाएगा क्योंकि वैशेक विद्वान कुलाल कुल्ड चक्रादी के व्यापार से पहले गटादी का अस्तित्व नहीं मानते या गटादी की विद्यमानता नहीं मानते तो असत हो गया पहले और बताते अच्छा गटादी आकार प्राप्ति न इच्छन और मिट्टी मृदा है ना अच्छा की मिट्टी की ही घटादी रूपता की प्राप्ति को नहीं मानते हैं कि मिट्टी ही घट रूप को प्राप्त हो जाए आदि है ना आदि से जो मिट्टी से स्वराववादी अन्य पात्र बनते हैं उनको ले लेना कि मिट्टी की ही घटादी रूप को नहीं मानते हैं कि मिट्टी ही घटादी रूप को प्राप्त होती ऐसा भी नहीं मानते हैं तथा क्या तथा कर उस कारण से क्या तथा परिशेष कारण परिशेष से परिशेष होता है ना एक तो होता है की अपनी बात को युक्ति से सिद्ध करना एक तरीका क्या है की अपनी बात को युक्ति से सिद्ध करना दूसरा तरीका है कि अपनी बात को युक्ति से सिद्ध नहीं किया दूसरों के मतों को काट दिया तो फिर क्या शेष क्या बच गया अपना मत बच गया? भाई जितने प, अपने मत को छोड़कर जितने मत हैं, तो सब मत को काट दो तो परिशेष न्याय से कौन सा मत बच जाएगा अपना और एक तरीका यह है कि अपने मत को भी युक्ति से सिद्ध कर देना युक्ति से सिद्ध करना अलग बात है और दूसरे के मत को काटना अलग बात है यहाँ दो मत दो, दो, दो वाक्यों से काट दिया ना कि ंड चक्रादि के व्यापार से पहले घटाधी का अस्तित्व नहीं मानते हैं और मिट्टी ही घटादी रूप को प्राप्त होती है ऐसा भी नहीं मानते क्या तथा और उससे परिशेष न्याय से असत का ही संबंध इष्ट होता है या असत कार्य का ही संबंध इष्ट होता है कि असत कार्य का किसके साथ संबंध कर्ण के साथ संबंध ठीक है, है और परशेष न्याय का सभी सहारा लेते हैं जहाँ कोई अपनी कमजोरी होती है तो प्रतिपालन करने की अपेक्षा जो है दूसरे एक मत को काट के बोलते हैं परशेष न्याय ऐसी हमारा सिद्ध हो गया यही सब दर्शन शास्त्रियों की चालक सब जगह रहती है समझिए उपयोग करते हैं दूसरे काशेष न्याय से बच गया इस इसका उपयोग करता है इस न्याय अब देखेंगे ननु अस्पता समय लक्षण संबंध होना विरुद्धा फिर पूर्व पक्ष आया असत कार्य का भी कारण के साथ समवाय रूप सम्बन्ध होना विरुद्ध नहीं है है ना असत उत्पत्ति के पहले कार्य असत है ना इसलिए कहते हैं असत कार्य का भी अपने कारण के साथ समुवाय रूप संबंध होना विरुद्ध नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष आया कहता ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना जैसे कार्य उत्पत्ति के पहले असत है ना वैसे पुत्र भी असत होता है तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि बंधापुत्र आदि का किसी के साथ संबंध दे नहीं देखा जाता है मतलब यदि असत कार्य का किसी के साथ संबंध हो तो असत पुत्र का भी संबंध होना चाहिए पर असत पुत्र का संबंध नहीं होता है ये मतलब है ऐसा नहीं कहना क्योंकि असत बंध्यादी का किसी के साथ संबंध नहीं देखा जाता है तो उसी प्रकार असत घटादी कार्यों का भी संबंध नहीं हो सकता है कारण के साथ ये मतलब है आगे ध्यान देंगे घटादे एवं प्रागुर्भाव से स्व कारण सम्बन्धो भवती अब इनका उत्तर देखना और वैसे वैशेषिक गंध पढ़िए है ना वैशे में सब विचार किया गया है ऐसी बात नहीं है नहीं उसमें क्या है वैशेकों का तो कहना है कि जिसका अपराग अभाव होगा वही वस्तु उत्पन्न होगी घटादी का अपराग अभाव है तो उत्पन्न होती पंजाब का अपराग अभाव है क्या तो उसका उत्तर तो उसके पास है अपना फिर तो तो परिशेष न्याय चल रहा है तो न्याय से उन्होंने बता दिया यहाँ पर वैशे का उत्तर अपने पास सुरक्षित है ये जरूर है उसकी शब्दावली गीताचंद रूप नहीं है लेकिन युक्त है उसका युक्ति युक्त है उसका विचार उसके साथ भी ऐसा कोई कमजोर नहीं देते अब ये देखेंगे आप यहाँ लेकिन ये जो देखेंगे पर ज्यादा सत्कार्यवाद जो है ये शास्त्र के ज्यादा अनुरूप है अनुरूप अधिक सत्कार है इतना तो जरूर बात करें घटादे ए प्राग भाव से स्व संबंधो भवती ना बंध्या पुत्रादेह अभाव तुल्य विशेषा अभाव से वक्तव्य है पंक्ति लगाएंगे कैसे लगेगी यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पे तुल्यतु एपी क्या लगा लेना अभाव से तुल्यु एपी लगा लेंगे ना अच्छा मतलब अभाव की तुल्यतु एपी करते कर लेना अभाव की समानता होने पर भी तुल्यु एपी है ना अभाव की समानता होने पर भी जैसे घटादी उत्पत्ति के पहले भाव रूप है अभावरूप है या असत है घटादी उत्पत्ति के पहले असत था या, या तो कहपत्ति के पहले कैसे अभावरूप है और भी बंध्या तो कहते हैं की अभाव की समानता होने पर भी अभाव की किसकी किसके साथ समानता श्राग अभाव की बंध्यापुत्र के साथ समानता नहीं अरे क्या बोला घटादी की बंध्यापुत्र के साथ समानता घटादी की क्योंकि जैसे बंध्या पुत्र असत है उत्पत्ति के पहले घटा कैसे हैं <sneska> असत है या है। अभाव अभाव रूप है कि की समानता होने पर भी अब ऊपर आइये घटादे प्राग भाव सेवती घटा घटादे प्राग भाव से घटादी के प्राग भाव का ही अपने कारण के साथ संबंध होता है घटादी के प्राग भाव का भी घट का प्राग भाव किसमें रहता है कपाल में हैं? और घट भी किसमें उत्पन्न होता है कपाल में है ना पहले घट का प्रराग कपाल में है पहले घट के प्राग का संबंध कपाल में है और बाद में घट का संबंध कपाल के साथ हो जाता है पंक्ति लगाएंगे घटादि के प्राग का ही अपने कारण कपाल का के साथ संबंध होता है न्यांध्यापुत्रादे अभाव से बंध्या पुत्रादि के अभाव का किसी के साथ संबंध नहीं होता है पंक्ति लग जा आपको घटारे प्राग अभाव घटादी के प्राग अभाव का ही अपने कारण के साथ संबंध होता है ना या बंध्यादि नभावस्त अभाव किया है तो एक अभाव का अध्ययन कर लेंगे, लेंगे बंध्या पुत्रादि के अभाव का कारण बन्ध्यादि के अभाव का किसी के साथ संबंध नहीं होता है लग गया अच्छा ठीक वक्तव्य इसमें भेद कहना चाहिए दोबारा पंक्ति को लगाने का प्रयास करो जो है ना, तुल के साथ नीचे वाले अभाव से कर दो अभाव से टुलव्य नहीं नहीं बता रहा हूँ एक नीचे पड़ा है ना, जो ऊपर अभाव ऐसी पड़ा है उसका बंधा पुस्तवादे अभाव ऐसी अन्वय करना और नीचे जो अभाव पड़ा है उसका टुल के साथ अन्वय कर दो अभाव तुल्य की अभाव की समानता होने पर भी जैसे बंध्या अभाव रूप है वैसे उत्पत्ति के पहले घटादी भी अभाव रूप है कि अभाव की समानता होने पर भी घटादी के प्राग अभाव का ही अपने कारण के साथ संबंध होता है बंध्या बंध्या पुत्रादे अभाव से बंध्या पुत्रादि के अभाव का न स्व कारण सम्बन्धा अपने कारण के साथ संबंध नहीं होता है इसी विशेषा वक्तव्य इसमें कोई भेद बताना चाहिए इसमें कोई भेद बताना चाहिए अभाव नहीं नहीं इसमें कोई युक्ति बताना चाहिए कोई विशेष युक्ति बतानी चाहिए अभाव को लेकर तो समानता होगी दोनों में तो जब दोनों अभाव रूप हैं तो जैसे इसका घटाजी का संबंध जैसे घटाजी के प्रार अभाव का कारण के साथ संबंध हो जाता है तो गन्द्या पुत्र का भी किसी के साथ संबंध होना चाहिए बाद में हो जाना चाहिए पुत्र तो ऐसा होता है क्या तो मतलब यह है जैसे पुत्र का किसी के साथ संबंध नहीं होता है तो घटाजी के प्राग भाव का किसी के साथ संबंध नहीं होगा और घटाजी का भी किसी के साथ संबंध नहीं होगा दोनों बातें समझना नहीं चाहिए मतलब ऐसा असत उत्पन्न नहीं हो सकता है और भाष्यकार कहते हैं एकस्त भावा दो का भाव दो का भाव चाहे एक का भाव हो दो का भाव हो सर्व का भाव हो किसी का प्राग भाव हो प्रध्वंसा भाव हो अनोनया भाव हो या अत्यंता भाव हो इतरेतरा भाव क्या ख्यां अनुनिया भाव और यह अत्यंता भाव इनमें इस प्रक्रिया इनमें इनमें के निश्ध लक्षण का विशेषो दर्शन तुम न सत्या किसी के द्वारा लक्षण से भेद नहीं दिखाया जा सकता है इनमें से लच, किसी भी व्यक्ति के द्वारा लक्षण से भेद नहीं दिखाया जा सकता है भ्रष्टाचार का मतलब क्या है की इनका भिन्न भिन्न लक्षण ही नहीं किया जा सकता है भिन्न भिन्न लक्षण लक्षणों के द्वारा इनमें कोई भेद नहीं बताया जा सकता है सभी अभाव अच्छा एक समान है ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय यहाँ लग रहा है हाँ यहाँ तो यहाँ यह, यह, तो, यह, तो, यह तो यह, एक ही यही भाष्यकार का कथन है चाहे एक मतलब एक वस्तु का अभाव हो या दो वस्तु का भाव हो चाहे सभी वस्तु का अभाव हो चाहे प्राग भाव हो या प्रध्वंसा भाव हो या नोनिया भाव हो या तिंता भाव हो कुछ भी हो इनमे किसी भी व्यक्ति के द्वारा लक्षण ऐसी भेद नहीं कहा जा सकता है अभाव अभाव भी है चाहे बंदा पुत्र का अभाव हो और चाहे वो भटाजी का भाव हो यदि कोई कहना चाहे कि भाई घटाजी का प्रागभाव होता है इसलिए घटादी की उत्पत्ति हो गई बंदा पुत्र का प्रागभाव नहीं होता है तो उत्पत्ति नहीं हुई तो कहते हैं है। है। क्या है की अभाव दूसरे के अभाव के लक्षण का खंडन कर देंगे यही हो सकता है असती और क्या विशेष असती और इसलिए जिस मत को जिस दर्शन की जो बात है उसी दर्शन को पढ़ने से वो स्पष्ट होती है न ऐसा तो भाषा कैसे हुए कि इनमें भेद नहीं किया जा सकता है बात यह है कि असत्य कार्य मानता है ना वो इष्ट नहीं है को असत्य विशेष और दोनों में कोई भेद न होने पर दोनों मतलब अभावों में कोई भेद न होने पर क्या विशेष असत्य और अभावों में कोई भेद न होने पर विशेष विशेषता अभावों में भेद न होने पर घटसभाव एवं घट भाव आप घट का प्राग भाव ही कुलालादी के द्वारा घट रूप किया जाता है लग जाएगा घट का प्राग भाव ही कुलालादी के द्वारा घट रूप किया जाता है क्या भावेन कपाल आखेन स्व कारण संबद्ध तथा भाव रूप कपाल नामक अपने कारण से संबंधित होता है कौन घट कौन संबंधित होता है हाँ घट संबंधित होता है तो, प्राग तो बाद में नहीं रहेगा तो पराग हो जाएगा ना उत्पत्ति के बाद क्या भावेना कपाल कपालख्य स्वाकार और भाव रूप कपाल नामक अपने कारण से संबंधित होता है कौन संबंधित होता है घट घट भाव रूप कपाल नामक अपने कारण से संबंधित होता है क्या सर्व व्यवहार योग्य और वह घट सभी व्यवहार के योग्य होता है सभी व्यवहार मतलब अयम घटा इस प्रकार वाशिव व्यवहार और जल आन आदि का है है ना संबंधित होता है नहीं नहीं नहीं तो घट उत्पन्न हुआ ना ये हुआ कि घट का प्राग भाव भी घट रूप को प्राप्त होता है घट रूप को प्राप्त होता है मतलब घट उत्पन्न हो गया है अब कपाल से फिर कौन संबंधित होगा घट की उत्पत्ति होने पर घट की उत्पत्ति होने पर कपाल के साथ संबंधित कौन होगा अब प्राग अभाव तो नहीं रहा ना तो घट ही संबंधित होता है और भाव रूप कपाल नामक अपने कारण के साथ संबंधित होता है कौन घट और वह घट सभी सर्वव्यवहार के योग्य होता है किससे योग्य होता है हाँ भ्रष्टा के अनुसार न्याय प्रशिक्षित का अध्ययन इस बात है फर्क ही नहीं है इसमें सब बेकार के लोग परिश्रम नहीं करते रहते भर का चलिए ध्यान देना न तो घटत धन ना, ना, ना है।, है ना लक्षण तो ना के चल सकता मेहनत के लिए आगे देख लेगा नावा ना अभावत्व सती पंक्ति लगाएंगे तू अभावत्व सती तू अभाव सती ये घटत प्रध्वंसा भावित इस पर ध्यान देना किन्तु करते अभावत्व सर्थ है अभावत्व होने पर भी जैसे प्राग भाव का अभावत्व है वैसी प्रध्वंसा भाव का भी अभावत्व है तो ऐसा लगाएंगे प्रध्वंसा भाव की तरह नहीं प्राग भाव के समान प्रध्वंसा भाव का भी अभावत्व होने पर प्राग भाव के समान प्रध्वंसा भाव का भी तो होने पर तो तो होने पर भी किसका नगे की घट से भावा कि का ही प्रध्वंसा भाव न घट का ही प्रध्वंसा भाव न लिखा है न पहले के साथ संबंध है की कुललादेवी घट भाव न आपद थे कुलालादी के द्वारा घट रूप को दि के द्वारा घटरूप नहीं किया जाता है जैसे घट का प्राग भाव कुलाल के द्वारा घटरूप किया जाता है तो घट का प्रध्वंसा भाव कुलाल के द्वारा घटरूप किया जाता है ये मतलब है उनकी लगेगी जैसे घट का प्राग भाव कुलाल के द्वारा घटरूप कर दिया जाता है वैसे घट का प्रध्वंसा भाव कुलादि के द्वारा क्या है वो घटरूप नहीं किया जाता है पंक्ति पर ध्यान देना तू अभाव सती अभी अभावत्ने पर भी प्राग भाव के समान प्रध्वंसा भाव का अभावत्व होने पर भी घटस एवं प्रध्वंसा भावा उस घट का ही प्रध्वंसा भाव ना है ना न से क्या लेना है रूप नहीं किया जाता है एक बात और दूसरी बात कि जब वो घट रूप किया ही नहीं जाता है तो बाद में घट कपाल के साथ फिर संबंधित होगा ध्वंस होने पर जब घट नहीं रहेगा तो कपाल के साथ संबंधित होगा दूसरी बात क्या थी संबद्धते चा भावेन कपाल आख्यन स्वाकार वो भी नहीं घटेगा ना यहाँ पे कि और उसके बाद घट भाव रूप कपाल नामक अपने कारण से संबंधित नहीं होता है तथा जल आनयन आदि व्यवहार के योग्य नहीं होता है तीनों बातें यहाँ नहीं होती समझ लेना ना है ना ना घट भाव देते और संबद्ध ये भी नहीं और सर्व व्यवहार योग्य ना च तीनों लगा लेंगे आप कहा गये तुम सी इसी इस प्रकार प्रध्वंस प्रध्वंसादी अभावान न कुछ व्यवहार योग्य इस प्रकार प्रध्वंसादी अभावों का प्रद्वंस आदि से अनुन्य भाव और अत्यंत देश और किसी काल में व्यवहार योग्य की व्यवहार योग्यता नहीं है प्रद्वंस आदि प्रद्वंस आदि भावों किसी देश और किसी काल में व्यवहार के योग्य नहीं होते हैं ध्यान देना घट का प्राग भाव घट रूप होगा और घट व्यवहार के योग्य होगा घट का भाव अभाव घटरूप होगा और क्या होगा वो व्यवहार के योग्य होगा वैसे प्रध्वंस आदि अभाव कभी भी घटरूप नहीं होंगे और वो व्यवहार के योग्य नहीं होंगे ये सब मतलब है यहाँ पर इस प्रकार प्रध्वंस आदि का भाव किसी देश और किसी काल में न्यवहार योग्य स्वम व्यवहार योग्य नहीं होता है प्राग भाव से और द्वेणुक आदि द्रव्य नाम वाला प्रागभाव दैणुक की जैसे ध्यान देना वेणु की उत्पत्ति के पहले वेणुक का प्राग भाव है के पहले क्या, का? तो उन्होंने द्रव्य द्रव्य नामक ही ही मान लिया। नाम वाले का उत्पत्ति आदि है। या एक मिनट ऐसा करो वेणुका द्रव्य नाम वाले हाँ लगा देंगे वेणु द्रव्य नाम वाले प्राग भाव का ही उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यत्व है मतलब द्रेणु आदि द्रव्य नाम वाला जो प्राग भाव है उसी की उत्पत्ति होती है तो वही उत्पत्ति रूप व्यवहार के योग्य है वो किसके योग्य है उत्पत्ति रूप व्यवहार के योग्य है और से क्या लेंगे कि भाव रूप कपाल नामक अपने कारण से संबंधित होने रूप व्यवहार के योग्य है और जो है ना जल आयन आदि सभी व्यवहार के योग्य है तीनों लगा लेना नाम वाले प्राग भाव का उत्पत्ति आदि रूप व्यवहार योग्यत् है असमंजसम या कहना असंगत है या कहना असंगत है क्योंकि अत्यंता भाव और प्रध्वंसा भाव के समान अत्यंता भाव और प्रध्वंसा भाव के समान प्राग भाव का भी सामान्य रूप से अभावत्व है अभावत्व अब इसे साथ है नियद असमंजसम या कहना असंगत है क्योंकि अत्यंता भाव और प्रध्वंसा भाव के समान प्राग भाव का भी अभावत्व सामान्य रूप से है मतलब जैसे अत्यंता भाव और प्रध्वंसा भाव में अभावत्व है वैसे प्राग भाव में भी अभावत्व है तो जब क्या है कि प्रद्वंसा भाव होने पर वस्तु की उत्पत्ति होती है वो व्यवहार योग्य होता है कारण के साथ संबंधित होता है तो फिर प्राग भाव होने पर भी ना तो उसकी उत्पत्ति कहनी होगी और न ही उसको व्यवहार योग्य कहना होगा न ही करण के साथ संबंध कहना होगा क्योंकि अभाव अभावत्व तो सभी समान हो गए ऐसा यही बात तो में बताई जा सकती है कि वो प्राग भाव से ये सब सिद्ध होते हैं से नहीं होते ये हो क्या तो क्यों नहीं सिद्ध होते हैं वो तो ऐसे ही कुछ कुछ कहना है कह देंगे तो अपने घर की बात है कुछ भी पहले नहीं दे है नहते तो हैं अभावक समानता मान करके वो कह रहे हैं है ना अभावत्व समानता मानकर कहते है ऐसा नहीं कहा जा सकता है ऐसा इनका कहना है अभाव सभी लक्षणों का खंडन करते हैं में भी खंडन कर दिया है अभाव जो है आप अलग अलग कुछ नहीं कह सकते सब बखुआ है चार प्रकार के अभाव तुम कहते हो बनता नहीं है ऐसा खंडन कार भी खंडन करता है सुखी कार भी खंडन करते हैं अच्छा अब वही कुछ भी नहीं किया जा सकता है कि सुखाचार कहते हैं तो प्रथम दूसरी प्रक्षेद में क्या करते हैं खंडन करते हैं दूसरे के लक्षणों का कुछ भी नहीं किया जा सकता है और बाद में खुद लक्षण बनाना शुरू करते है अंतिम परछेदों में तो कोई कहता है तुम्हारे भी कट जायेंगे तो, तो कट जाए कोई बात नहीं खंडन कार में कोई लक्षण बनाया ही नहीं है बैकंडिक है दूसरे को खंडन किया है बस स्वयं कोई प्रतिपादन सिद्धांत का कहीं भी सिद्धांत का प्रतिपादन खंडन ये नहीं है मुझे खंडन ही किया यदि खुद कुछ कहोगे वो भी कोई काट लेगा ही तो नहीं उसने कृष्णों के साथ क्षमता अपनी दिखाई है खंडन ग्रंथ में अब देखेंगे आप गया ननु न ये प्राग भाव से भाव आपत्ति ध्यान देंगे घट तो की उत्पत्ति से पहले क्या होता है घट का राग भाव आप ये बताइए कहीं भी घट का प्राग भाव भाव रूप होता है ऐसा वैसे मानते हैं क्या नहीं तो कारण का। नहीं घट का प्राग रूप होता है ऐसा मानते हैं क्या बल्कि ये मानते हैं और घट का, प्राग की के पहले का प्राग होता है घट का प्राग अभाव जिसमे घट का प्राग अभाव जिस, का जिस कारण में होता है उसमें कार्य होता है यही मानते है न घट का पराग भाव कपाल में होता है इसमें कपाल में घट उत्पन्न होता है यही मानते है नागभाव नहीं वो अब जितनी प्रासंगिक बात है उतनी पहले समझिए घट की उत्पत्ति के पहले क्या है घट घटका और घट का प्राग जिसमें है उसमें ही घट की उत्पत्ति होगी तो प्राग भाव होगा ऐसा मानते हैं क्या नहीं, नहीं मानते है ना उत्पत्ति के पहले घट का प्राग होता है उत्पत्ति होने पर प्राग नहीं रहता है तो अब ध्यान देना तो यही देखिए नहीं तो ये पूर्व पक्ष आया की असमी प्राग न उचके कि हम लोग प्राग भाव की रूपता कहते ही नहीं है प्राग भाव की भाव रूपता कहते ही नहीं है अब ध्यान देना ऊपर भाष्यकार ने क्या कहा था असद कहा था ना घट का प्राग भाव ही कुला लादी के द्वारा घटरूप किया जाता है तो ऐसा वैशेक मानता है क्या है? तो जो नहीं मानता है वही लिख दिया ना भाष्यकार ने तो अभी फिर कू पक्षी ने उठाया कि हम तो ऐसा मानती नहीं जैसा आपने भेज दिया की यशमा भी की हम लोगों के द्वारा प्राग भाव की ही भाव रूपता नहीं कही जाती है ये पूर्व छाया तो अब जो है ना अब यहाँ पर दूसरी बात करने लगे भाषा क्या दूसरी तरह से काटने लगे कर तो भावस भावस्व भावापत्ति तो भाव को ही भाव रूप की प्राप्ति भाई आप क्या है कि प्राग भाव को भाव रूप की प्राप्ति नहीं कहते हैं तो इसका मतलब भाव को ही भावरूप की प्राप्ति होती है भाव पदार्थ ही भाव रूप होता है ही तो भावत भावापत्ति भाव पदार्थ को ही भाव रूप की प्राप्ति होती है जैसे घट की घट रूप को प्राप्ति जैसे घट का रूप, जैसे की घट रूप को प्राप्ति व अथवा पट को पट रूप की प्राप्ति तो ये भी कैसे बनेगा क्या कैसे एतदअपि या भी अभाव को भाव रूप होने की तरह ही प्रमाण से विरुद्ध है एतदअपि कर्त तो या कथन भी अभाव को भाव रूप होने के समान ही प्रमाण से विरुद्ध है जैसे वो प्रमाण से विरुद्ध है वैसे ये भी प्रमाण से विरुद्ध है है ना ऐसा दूसरे की बात काटने के लिए अपने से परिभाषा बनाकर उसकी बात को काट देना है ना ऐसा है सब ये अब देखेंगे अब सांख्य का परिमाण पक्ष वैशे मत का खंडन करके अब ये सांख्य मत में आ रहे हैं सांख्य सपी परिणाम पक्ष सांख्य का जो परिणाम पक्ष है तो परिणाम पक्ष ध्यान देना घट उत्पत्ति जो पहले कपाल में रहता है सत्कार विवाद है ना नई आई बस ऐसी का सतकार विवाद है उसके अनुसार क्या है काज उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं रहता असत रहता है न और सांख्य का सतकार विवाद है तो काज उत्पत्ति के पहले विद्यमान रहता है घट उत्पत्ति के पहले मृतिका में रहता है पट उत्पत्ति के पहले कंथुओं में रहता है ना ये सत्कार विवाद है लेकिन ये सांख्य के सत्कार को भी भाष्यकार मानते नहीं है क्यों नहीं मानते हैं ध्यान देना बात ये है ना कि घट उत्पत्ति के पहले मृतिका में रहता है लेकिन सूक्ष्म रूप से रहता है क्योंकि जलानयन हो सकता है पहले और मृतिका का घटा इस प्रकार व्यवहार हो सकता है ये समझ हो सकता है तो क्या मानते हैं कि उस समय अपूर्व धर्म ये परिणाम ये मतलब मिट्टी का घट रूप में परिणाम होता है ना तो वहां पर अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति मानते है अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति मानते हैं जैसे मतलब ध्यान देना कि घटतत्व अवस्था की उत्पत्ति घटत अवस्था की उत्पत्ति मानते हैं पहले का जो है ना वो क्या है मृत अवस्था में है घटतत्व अवस्था में तो घटत अवस्था की उत्पत्ति मानते हैं सांख्य तो घटत अवस्था पहले है तो घटत अवस्था पहले नहीं है वो अवस्था कैसी है पहले असत है वो कैसी है तो फिर असत ही सत होगी ये मानना पड़ जाएगा पंक्ति लगाना सांख्य सती या परिणाम पक्ष सांख्य का भी जो परिणाम पक्ष है का भी जो परिणाम पक्ष है से भी, स्वीकार करने के कारण स्वीकार परिणाम। परिणाम करने से अपूर्व परिणाम रूप ऐसा लगा लेना अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार करने से अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार करने से ध्यान लेना उत्पत्ति के पहले घट मिट्टी में है लेकिन वो कार्य रूप से है कार्य रूप से तो नहीं है तो कार्य तो क्या होगा उसमें अवस्था तो की तो उत्पत्ति ही होगी उत्पत्ति के पहले घट मिट्टी में है लेकिन वह अवस्था है तो अवस्था की क्या होगी उत्पत्ति तो कार्यत्वस्था पहले नहीं है तो कार्यत्वस्था पहले कैसी है असत है कार्य तो अवस्था पहली कैसी है तो असत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी वो आगे अपूर्व धर्म अपूर्व धर्म से क्या लेना है परिणाम की मतलब वो क्या है कि, कि वो की वो परिणाम की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार करने के कारण अपूर्व धर्म क्या है परिणाम परिणाम की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार करने के कारण कार्यूपाम है पहले मिट्टी का नहीं है तो अपूर्व धर्म कर परिणाम परिणाम की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार करने के कारण वैशेषिक पक्ष से भिन्न नहीं है वैशेषिक पक्ष से भिन्न क्योंकि वो भी वो भी क्या परिणाम पहले असत है तो असत की उत्पत्ति मान रहे हैं अब जो इन्होंने कहा वो आ रहा है अब व्यक्ति तिरोभाव अंगीकरण अपनी अब व्यक्ति और तिरुभाव स्वीकार करने पर भी मतलब मिट्टी में घट उत्पन्न नहीं होता है बल्कि मिट्टी में घट अस्त होता है मिट्टी में घट जैसे अंधेरे कमरे में घर घट रखा है अंधेरे कमरे में घट रखा है आपने वहां पर टार्च ले गए तो घट उत्पन्न हो गया क्या अव्यक्त हो गया ना तो कहते हैं मिट्टी में घट पहले से ही है तो कुलाल के व्यापार के द्वारा क्या होता है उसकी अव्यक्ति होती है और जब कहते हैं घट नष्ट हो गया तो नाच नहीं होता है बल्कि घट का क्या होता है तिरुधान होता है, है तिरोहित हो जाता है पंक्ति लगाएंगे अविव्यक्ति तिर नहीं करने की कार्य की अभ्यक्ति और तिरुभाव स्वीकार करने पर भी अब ध्यान देना मिट्टी से क्या होती है घट की अभिव्यक्ति तो भाषाकार कहते हैं या अभिव्यक्ति पहले है कि नहीं है मिट्टी से घट की अभिव्यक्ति हुई तो घट की उत्पत्ति के पहले घटकी मिट्टी से घट उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि मिट्टी से घटकी अभिव्यक्ति हुई ये अभिव्यक्ति पहले है या नहीं यदि अभिव्यक्ति पहले है तो क्या है कि कुलाल का व्यापार व्यर्थ हो गया कर्ण व्यापार व्यर्थ हो गया ना यदि अभिव्यक्ति पहले है तो कुलाल का व्यापार और यदि अभिव्यक्ति पहले नहीं है तो अभिव्यक्ति से असत है तो असत की उत्पत्ति मननी पड़ेगी ऐसा इसी प्रकार से तिरो भाव तीरो भाव पहले है या नहीं यदि है तो फिर क्या आएगी किसी नासक हेतु की जरूरत नहीं रहेगी अपने आप प्रश्न होना चाहिए और यदि भाव पहले नहीं है तो मतलब असत है असत ही होता है बाद में कहते हैं कार्य की अभिव्यक्ति और तिरोभाव स्वीकार करने पर भी अभिव्यक्ति और तिरोभाव में विद्यमानत्व और अविद्यमान का अनुरूपण करने पर मतलब अभिव्यक्ति विद्यमान है या नहीं है ना अव्यक्ति और तिरोभाव के विद्यमान और अविद्यमान का अनुरूपण करने पर पहले की तरह ही प्रमाण से विरोध होता है पहले की तरह ही प्रमाण से विरोध होता है ओम पूर्णवध पूर्ण विदम पूर्णा पूर्णम उदस्य थे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण्य थे ओम शांति शांति शांति